तत्पचिंता मड़ी भगवान क्या है अब यह भगवान के विश्व रूप के संबंध में कुछ कहना है भगवान ने अर्जुन को जो रूप दिखलाया था वह भी विश्व रूप था और वेद वर्णित भुर हुआ स्वरूप यह ब्रह्मांड भी भगवान का विश्वरूप है दोनों एक ही बात है सारा विश्व ही भगवान का स्वरूप है स्थावर जंगम सब में साक्षात परमात्मा विराजमान है समस्त विश्व को परमात्मा का स्वरूप मानकर उसका सत्कार और सेवा करना ही विश्व रूप परमात्मा का सत्कार और सेवा करना है विश्व में जो दोष या विकार है वह सब परमात्मा के स्वरूप में नहीं है यह सब बाजीगर की लीला के समान क्रीड़ा मात्र है नाम रूप सब खेल है भगवान तो सदा अपने ही स्वरूप में स्थित है निराकार रूप से तो परमात्मा बर्फ में जल की भांति सर्वत्र परिपूर्ण है बर्फ में जल से भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं है जल की जगह बर्फ का पिंड दिखता है वास्तव में कुछ है नहीं इसी प्रकार उत्सुद्ध ब्रह्म में यह संसार दिखता है वस्तुतः है नहीं सगुण रूप से अग्नि की तरह अव्यक्त होकर व्यापक है सो चाहे जब साकार रूप में प्रकट हो सकता है यही बात ऊपर कही गई है इसी व्यापक परमात्मा को विष्णु कहते हैं विष्णु शब्द का अर्थ ही व्यापक होता है